माँ की बातें स्वामी अरूपानंद ग्यारह दिसंबर उन्नीस सौ माँ के यहाँ काशी में काशी खंड स्कंद पुराण का पाठ पाठ होता संध्या के उपरांत वार्तालाप चलने लगा मैं काशी में मरने से क्या सभी की मुक्ति होती है माँ शास्त्रों में कहा है होती है मैं तुमने क्या देखा ठाकुर ने तो देखा था कि शिव सारक ब्रह्म मंत्र देते हैं मां क्या जानू बाबा मैंने तो कुछ नहीं देखा मैं तुम्हारे मुंह से न सुनूं तो विश्वास न होगा मां ठाकुर से ठाकुर यह विश्वास करना नहीं चाहता मुझे कुछ दिखा दो इसके बाद मैंने मुसलमानों के राज्यकाल में भारत के नाना स्थानों में मंदिरों को ध्वंस का उल्लेख करके पूछा यह जो इतना अत्याचार हुआ तो इसका उन्होंने ईश्वर ने क्या किया माँ उनका धीरज अत्यंत है उनका धीरज अनंत है या जो दिन रात उनके सिर पर लोटा, पर लोटा, लोटा जा रहे हैं, उससे भी भला उसका क्या सरोकार? फिर यदि सूखे कपड़े से ढककर उनकी पूजा करो तो उससे भी उनका क्या उनका धैर्य असीम है दूसरे दिन सुबह खगेन महाराज ने माँ से पूछा ठाकुर ने तो काशी धाम में कितना सब दर्शन पाया था आपने क्या देखा उत्तर में मां बोली रात में मैं बिछोने पर लेटी हुई थी जाग रही थी अचानक देखती क्या हूँ कि वृंदावन के सेठ के मंदिर की नारायण मूर्ति बाजू में खड़ी हुई है मूर्ति के गले में जो फूल का हार था वह पैरों तक झूल रहा था ठाकुर को इस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े देखा मैं मन ही मन सोचने लगी ठाकुर यहाँ पर कैसे आ गए फिर उनसे कहा ठाकुर वह विश्वास नहीं करना चाहता ठाकुर बोली विश्वास करेगा कैसे नहीं सब सत्य जो है अर्थात काशी में मरने से मुक्ति होती है यह सत्य है उस नारायण मुक्ति मूर्ति ने मुझसे दो बातें कही एक तो यह थी ईश्वर तत्व को न जानने से क्या किसी को तत्व ज्ञान हो सकता है और दूसरी बात मुझे स्मरण नहीं आ रही है खगेन महाराज ठाकुर नारायण मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े क्यों थे माँ वह तो उनका वैसा ही भाव था सबके सामने दीनता का सुबह पूजा के पश्चात जब प्रसाद लाने गया तो पिछले दिन की बात याद आ जाने से पूछा बताओ काशी में मरने से मुक्ति होती है या नहीं तुमने क्या देखा माँ शास्त्रों में है फिर इतने लोग आते हैं यह विश्वास लेकर कि मुक्ति होती है जो उनके शरणागत हैं उनकी मुक्ति नहीं होगी तो और क्या होगी मैं जो शरणागत है उसकी मुक्ति तो होगी ही पर जो शरणागत नहीं है भक्त नहीं है विधर्मी है उन सबकी मुक्ति होगी या नहीं माँ उनकी भी होगी काशी चैतन्यमय स्थान है यहाँ के सब जीव चैतन्यमय हैं कीड़े मकोड़े भी भक्त अभक्त विधर्मी जो भी यहाँ मरेगा कीट पतंग तक सबकी मुक्ति होगी मैं सच कहती हूँ माँ हाँ सच ही तो नहीं तो फिर स्थान महात्मा क्या होता है प्रसादी मिठाई की गंध पाकर मेरे हाथ में एक मक्खी आकर बैठ गई उसे दिखाकर मैंने पूछा इस मक्खी की भी माँ हाँ मक्खी की भी यहाँ के सभी जीव चैतन्यमय हैं भूदेव दो कबूतर ले जाना चाहता था सीढ़ी के ऊपर के आले में बच्चे हुए थे मैंने कहा अरे न ना ये काशीवासी हैं उन्हें ले जाते नहीं जाकर बंगाली टोले में देखो कैसे पूर्व बंग की औरतें सब कुछ छोड़कर कर यहाँ आकर रह रही हैं क्या अपने घर मकान आत्मीय स्वजनों के प्रति उनकी माया ममता नहीं है वे लोग काशी में मरने आई हैं देखो उनमें कैसा ज्ञान है माया नहीं है मैं देखा तुमने पूर्व बंगाल वालों के ज्ञान को माँ हाँ उस देश के माँ के देश के लोगों में ज्ञान नहीं है जपुर वालों राधो की ससुराल वाल के लोगों को देखो यहाँ पर उनके मकान हैं, फिर भी काशीवास के नाम पर डरते हैं सोचते हैं कि वही देश के घर में रहने से मरेंगे नहीं अरे मौत तो साथ साथ लगी ही है मैं सच कहती हो यहाँ मरने से मुक्ति होती है माँ खींच कर मैं तुम्हारे सामने तीन बार कसम तो नहीं खा सकती एक बार ही कसम खाना कितना खराब है फिर तीन बार और वह भी काशी में मैं हंसकर देखना जिससे काशी में मेरी मृत्यु न हो नहीं तो मैं कहाँ रहूंगा तुम ही कहाँ रहोगी एक दूसरे का देखना ही नहीं होगा माँ साहस्य अरे देखो तो कहता क्या है काशी में मुझे नहीं मरना है मैं माँ कहीं थोड़ा बहुत कुछ प्रत्यक्ष हो तभी तो विश्वास होगा माँ यदि मनुष्य महापुरुषों की बात स्वीकार नहीं करेगा तो क्या किया जा सकता है ऋषि मुनि जो कह गए हैं महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए हैं वह छोड़ और उपाय भी भला क्या है मैं जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है उनकी बात नहीं सुनूंगा तो फिर करूंगा क्या इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं जब तक तुम कहोगी नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं मां तुम विश्वास करो या न करो उससे उनका ईश्वर का क्या सुखदेव ज्यादा से ज्यादा बड़े चीटे थे वे तो अनंत हैं उनका भला कितना तुम समझ सकते हो एक ठाकुर थे जिन्होंने देखा था उन्होंने सब कुछ देखा था सब जाना था उनकी बातें वेद वाक्य हैं उनकी बात पर अगर तुम विश्वास ना करो तो फिर क्या करोगे